शिव विद शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता में सुवर्ण तथा नौ प्रकार के रत्न भरकर सद्यो जाता वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोषयुक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नृत्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है उसे गुरुजनों से ग्रहण करे बाह्य मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवप्रद प्रदान करने वाली होती है स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करे अपने शक्ति के अनुसार नृत्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोरशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें यह पूजन भी शिव शिवप्रद शिव पद प्रदान करने वाला है आवाहन आसन अर्घ पाद्य पाद्यांग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण निराजन नमस्कार और विसर्जन ये सोलह उपचार हैं अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन कर लिया जाए तो वह भी कल्याण प्रद होता है मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन दस प्रणव मंत्र का जप करे अथवा अच्छा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करे यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए